भारतीय दर्शन दैत दर्शन गुण निरूपण द्रव्य के बाद गुण दूसरा तत्व है माघव ने गुण का दोष से भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है इनके मत में रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रव्यत्व गुण गुरुत्व लघुत्व मृदुत्व काठिन्य स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आलोक श्रम दम कृपा ततीक्षा बल भय लज्जा गांधीर्य सौंदर्य धैर्य स्थैर्य शौर्य औदार्य सौभाग्य आदि अनेक गुण माने गए हैं इन गुणों में रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द पृथ्वी में पाकज तथा अपाकज दोनों हैं किंतु अन्य द्रव्यों में केवल अपाकज ही है माध्यमत में पिलुपाकवाद नहीं मानते क्योंकि यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष विरुद्ध है कर्म निरूपण कर्म का लक्षण साक्षात या परंपरा से पुण्य और पाप का जो असाधारण कारण है वही कर्म है कर्म के तीन भेद हैं विहित निषिद्ध तथा उदासीन पहला विहित कर्म विधि पूर्वक की गई यज्ञादि क्रिया विहित कर्म है इसके काम में और अकाम में दो भेद हैं फल की इच्छा से किया गया कर्म काम्य है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म अकाम्य है ये दोनों प्रकार के कर्म ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक सभी करते हैं प्रारब्ध कर्म भी काम्य है ये इसमें भी पूर्वतन पूर्वतन काम में कम दो प्रकार काम काम में कर्म दो प्रकार का है प्रारब्ध और अप्रारब्ध प्रारब्ध का नाश नहीं होता अप्रारब्ध फिर दो प्रकार का है इष्ट और अनिष्ट इष्ट का भी नाश नहीं होता सत्यलोक के आधिपत्य तथा जगत के सर्जन आदि से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जो कर्म करते हैं वही उनका काम कर्म है लक्ष्मीनारायण के जो तपस्यादी कर्म हैं वे लीला के लिए या को मोहने के लिए होते हैं ये काम नहीं कहलाते दूसरा निषिद्ध कर्म मन वाणी और शरीर से अपने से बड़ों का अपराध करना ही निषिद्ध कर्म है इसके अतिरिक्त जिन कर्मों का वेद या तन्मूलक शास्त्र में निषेध है वे भी निषिद्ध कर्म है जैसे न कलजनम भक्षयेत कलंज को न खाना चाहिए तीसरा उदासीन कर्म विधि और निषेध से भिन्न कर्म उदासीन कहलाते हैं उदासीन कर्म अनेक प्रकार के हैं उत्प्रेक्षण ऊपर फेंकना अप क्षेपण नीचे फेंकना आकुंचन सिकुड़ना प्रसरण फैलाना गमन जाना भ्रमण घूमना वमन कहे करना भोजन खाना विदारण फाड़ना इत्यादि ये कर्म चेतन और अचेतन दोनों में ही रहते हैं कर्म के अन्य भेद कर्म पुनः दो प्रकार का है नित्य और अनित्य ईश्वर जीव आदि चेतनों के स्वरूपभूत कर्म नित्य हैं जैसे सृष्टि संहार तथा गमन इत्यादि अनित्य कर्म शरीर आदि अनित्य वस्तुओं में है सामान्य निरूपण सामान्य के दो भेद हैं नित्य और अनित्य जाति और उपाधि इसके दो और भी भेद हैं शास्त्रीय जाति व्यवहार का जो विषय है वही जाति है जैसे ब्राह्मणत्व इतर निरूपणाधीन निरूपण जिसमें हो वह उपाधि है जैसे प्रमेयत्व जीवत्व देवत्व इत्यादि जाति जो यावद वस्तुभावी है वह नित्य है किंतु ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व इत्यादि भावी होने के कारण अनित्य है इसी तरह उपाधि भी नित्य और अनित्य है सर्वज्ञत्व परमात्मा में नित्य उपाधि है किंतु प्रमेयत्व घट आदि में अनित्य है विशेष निरूपण देखने में भेद न रहने पर भी भेद के व्यवहार का कारण विशेष है यह सभी पदार्थों में है यह अनंत है इसी विशेष के कारण गुण और गुणी में भेद किया जाता है किंतु विशेषों में भी परस्पर भेद के लिए उन पर अन्य विशेष नहीं माना जाता है वह स्वयं विशेष का काम कर लेता है यह भी नित्य और अनित्य है ईश्वरादि नित्य द्रव्य में तो नित्य विशेष के है घटादि अनित्य द्रव्य में अनित्य विशेष है ये समवाद नहीं मानते विशिष्ट निरूपण विशेषण के संबंध से विशेष का जो आकार है वही विशिष्ट है नित्य और अनित्य इसके भी दो भेद हैं सर्वज्ञत्व आदि विशेषणों से विशिष्ट परब्रह्म आदि नित्य विशिष्ट है दंड आदि विशेषणों से विशिष्ट दंडी आदि अनित्य विशिष्ट है अंशी निरूपण हाथ विस्त आदि से अतिरिक्त पट गगन आदि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ अंशी हैं आकाशादि तो नित्य अंशी हैं किंतु पट आदि अनित्य अंशी हैं शक्ति निरूपण हाथ वितस्ती आदि से अतिरिक्त पट गगन आदि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ अंशी हैं आकाशादि तो नित्य अंशी हैं किंतु पट आदि अनित्य अंशी हैं शक्ति निरूपण शक्ति के चार भेद हैं अचिंत्य शक्ति सहज शक्ति आधेय शक्ति और पद पहला अचिंत्य शक्ति अघटित घटना में पटीजी शक्ति ही अचिंत्य शक्ति है वह परमेश्वर में संपूर्ण रूप से है और लक्ष्मी ब्रह्मा आदि की अपेक्षा परमात्मा में अवैध है बैठे रहने पर भी दूर चला जाना अड़ुत्व और महत्व दोनों को एक ही समय में अपने में रखना इत्यादि अचिंत्य शक्ति के उदाहरण है लक्ष्मी में परमात्मा की शक्ति से अनंत अंश न्यून शक्ति है लक्ष्मी की शक्ति के कोटिगुण न्यून ब्रह्मा तथा वायु की शक्ति है इस प्रकार तारतम्य सभी द्रव्यों में है दूसरा सहज शक्ति कार्य मात्र के अनुकूल स्वभाव रूप शक्ति ही सहज शक्ति है जैसे दंड आदि में घट बनाने की अनुकूल शक्ति है यह अतीन्द्रिय है एक प्रकार से यह कारण धर्म विशेषी ही है यह सभी पदार्थों में है यह भी नित्य और अनित्य है नित्य द्रव्य में नित्य और अनित्य द्रव्य में अनित्य है तीसरा आधेय शक्ति अन्य वस्तु में आहित अर्थात दी हुई शक्ति आधेय शक्ति है जैसे प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही पूजा होती है उसमें प्रतिष्ठारूप क्रिया के द्वारा प्रतिमा में पूर्व न रहने वाले देवता का सानिध्य होता है उसे ही आधेय शक्ति कहते हैं इसी प्रकार बृहिन प्रोक्षति इससे वृहि में कामिचरण के आघास से अशोक वृक्ष में अकालिक पुष्प की उत्पत्ति तथा औसत लेपन से कांस के पात्र में दौड़ने की शक्ति आदि आधेय शक्ति के उदाहरण है चौथा पद शक्ति पद और इसके अर्थ में जो वाच्यवाचक भाव संबंध है वही पद शक्ति है गोपद से गो अर्थ का ज्ञान जिससे हो वही पद शक्ति है यह स्वर ध्वनि वर्ण पद और वाक्य में रहती है मुख्या और परम मुख्या इसके भेद हैं परमात्मा में भी सभी शब्दों के परम मुख्या शक्ति है अन्य में केवल मुख्या सादृश्य निरूपण यह इसके सदृश है वह उसके सदृश है इन वाक्यों में जिसमें परस्पर प्रतियोगी तथा अनुपयोगी अनुयोगी की अनुभव होती है वही सादृश्य है यह नाना है यह भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का है नित्य द्रव्य में नित्य और अनित्य द्रव्य में अनित्य है अभाव निरूपण प्रथम प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान में निषेधात्मक भान ही अभाव का है प्राग भाव, प्राग्भाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव तथा अत्यंता भाव के ये चार इसके भेद हैं प्राग भाव पहला कार्य की उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में रहने वाला उस वस्तु का जो अभाव है वही प्राग्भाव है दूसरा भाव उत्पत्ति के अनंतर ही उस वस्तु का नाश होने पर वस्तु में रहने वाला अभाव प्रध्वंस है तीसरा अन्योनयाभाव सार्वकालिक परस्पर जो अभाव है वही अन्योन्याभाव है यह पदार्थ स्वरूप ही है यह पुनः नृत्य में रहने वाला नृत्य है जैसे जीवों के आपस के भेद अनित्य में रहने वाला अनित्य है जैसे घटपट में चौथा आत्यंताभाव अप्रामाणिक प्रातियोगिक जो अभाव अर्थात असत प्रातियोगिक जो अभाव है वही अत्यंता भाव है जैसे सस्य कारण विचार कारण के दो भेद हैं उपादान तथा अपादान परिणामी कारण को ही उपादान कारण और अपादान को ही निमित्त कारण भी बताया गया है कार्य सत और असत दोनों होता है उत्पत्ति के पूर्व कारण रूप में तो सत है किंतु कार्य रूप में वह असत है परंतु उत्पत्ति के बाद कार्य रूप में तो सत है और कारण रूप में असत है उपादान और उपादेय में भेद और अभेद दोनों ही है द्रव्य के साथ साथ रहने वाले गुण क्रिया जाति आदि का गुणी क्रियावान तथा शक्ति के साथ क्रम से अत्यंत अभेद है द्रव्य के साथ साथ न रहने वालों में भेद और अभेद दोनों ही है ज्ञान विचार अंतकरण का परिणाम ज्ञान है इसकी इसका इसकी उत्पत्ति क्रम यह है आत्मा का मन के साथ संयोग होता है मन का इंद्रिय के साथ और इंद्रिय अपने विषय के साथ संयुक्त तो होती है तब अंतकरण का परिणाम होता है और इसी परिणाम को ज्ञान कहते हैं ज्ञान से इच्छा और इच्छा से प्रवृत्ति होती है अंतःकरण में रहने वाले ज्ञान के साथ बाहर के घट पट आदि का संयोग नहीं हो सकता अतः इन दोनों में विषय विषयी भाव संबंध माना गया है प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ का संयोग है गुण क्रिया आदि के साथ भी इंद्रिय का सहयोग ही होता है इंद्रिय और अर्थ के सहयोग के द्वारा चक्षु आदि छह इंद्रियाँ ज्ञान को उत्पन्न करती हैं संस्कार के द्वारा मन स्मरण का कारण है इनके मत में यथार्थ स्मृति भी प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि जन्य ज्ञान सविकल्पक ही होता है निर्विकल्पक नहीं प्रत्यक्ष के भेद प्रत्यक्ष के आठ भेद हैं साक्षी यथार्थ ज्ञान तथा छह इंद्रियों से साक्षात उत्पन्न ज्ञान अनुमान के भेद अनुमान के तीन भेद हैं अन्वय व्यतिर की, की तथा केवल व्यतिरेकी अनुमान में इतने ही अवयव माने जाते हैं जितने अनुमिति के लिए आवश्यक हो पांच अवयवों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है शब्द के भेद पौरुष और अपौरुष के भेद से आगम दो प्रकार का है आपदों से कहे जाने पर ही पौरुष प्रमाण है अपौरुषे वेदभाग्य के सभी प्रामाणिक हैं वेद के अपौरुषय होने में एक तो श्रुति वेद ही प्रमाण है और दूसरी बात यह है कि यदि वेद पौरुष होता तो धर्म और अधर्म आदि की सिद्धि ही नहीं होती स्वतः प्रामाण्य इनके मत में प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः होता है ज्ञान के कारण मात्र से ही ज्ञानगत प्रामाण्य का भी बोध होता है इसलिए उत्पत्ति में स्वतंत्र स्वतत्व है और यह जहां कहीं प्रामाण निग्रह होता है वहाँ ज्ञान ग्राहक साक्षी के ही द्वारा प्रमाण निग्रह होना नियत है इस प्रकार ज्ञान में भी स्वतंत्र है अप्रामाण्य तो परतह होता है और परतह जाना भी जाता है